अभी वो तीनों वहाँ से बाहर निकल ही रहे थे कि जतिन अचानक ही विक्रांत से बोल पड़ा अरे विक्रांत सुना है तुम्हारा नैना ग्रेवाल से कुछ पंगा चल रहा है मेरी वाइफ बता रही थी विक्रांत सन्न गया क्या क्या कैसे हाँ ऐसे ही थोड़ा बहुत है अरे भाई उससे दूर रहो बहुत खतरनाक है वो अरे काहे का, का खतरनाक मैं तो उससे लड़के आया हूँ विक्रांत ने गर्व से कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई दूर रहो उससे लड़ाई झगड़ा मत करो उसके साथ अभी तुम्हे उसके बारे में पता नहीं है सब पता है मुझे मैं तो कई बार पीट कराया हूं उसे अरे भाई उसके बैकग्राउंड का पता नहीं है तुम्हें मैं तुम्हारे दंगल की बात नहीं कर रहा है हैं क्या है उसका बताना मुझे वो बहुत अमीर है क्या वो विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा भाई वो तो ज्यादा मुझे नहीं पता लेकिन इतना जानता हूँ की उसके बैकग्राउंड की वजह से डिपार्टमेंट के सीनियर भी उससे नहीं बैठते अच्छा ऐसा क्या है विक्रांत ने कहा हाँ मेरी वाइफ बता रही थी कि एक बार डिपार्टमेंट के ब्यूरो चीफ की उससे लड़ाई हो गई थी पहले तो उसने सभी के सामने उन्हें पीटा था और फिर अगले ही दिन उसका ट्रांसफर दूर के किसी गांव के पुलिस स्टेशन में करवा दिया था और पता है नैना को कुछ नहीं हुआ अगले दिन वो आराम से आकर अपनी ड्यूटी कर रही थी ओ विक्रांत सोच में पड़ गया मतलब ये लड़की हर तरह से टॉप पर है इसके पास रूप भी है दौलत भी है और ताकत भी है हाँ तभी फिर से विक्रांत के दिमाग में पिछली रात नैना को किस करने वाली घटना की याद आ गई उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान छा गई नहीं नहीं टीम ए के ऑफिस में विक्रांत ने सीरियस होते हुए संगीता से कहा संगीता मैडम मैं अकेले सारे पैसे नहीं रख सकता मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अब अच्छा इंसान बनकर रहूंगा वो क्या विक्रांत के मुंह से ऐसी शब्द सुनकर पानी पीते हुए एक पुलिस वाले के मुंह से पानी बाहर गिर गया वहाँ खड़े सभी पुलिस वाले चौक विक्रांत भला कब से इतना सीधा हो गया मैं ये अस्सी का इनाम अपने पास अकेले नहीं रखने वाला ये हम सब में बराबर डिवाइड होना चाहिए आखिर हम सभी ने इस केस में बराबर मेहनत की है तो सबको इनाम भी बराबर मिलना चाहिए न विक्रांत का ये रूप देखकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतना भला मानुस बन चुका है यहाँ तक कि खुद सुनिधि को भी विक्रांत के इस ईमानदारी पर शक हो रहा था संगीता ने विक्रांत की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा तुम ठीक तो हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना और अब ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है अब केस की रिपोर्ट आ चुकी है सब कुछ फाइनल हो चुका है और इनाम तुम्हारे नाम आरोप आया है तो फिर तुम उसे क्यों बांटते फिर रहे तुम कुछ ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश नहीं कर रहे ओहो अब अब मैं आपको कैसे बताऊँ की मैं मैं अब मैं पहले वाला विक्रांत नहीं रहा मैं मैं बदल चुका हूँ यकीन करो मेरा अच्छा रुको ऐसा करते हैं कि मैं ये पेपर पर साइन कर देता हूँ और जब इसका पैसा आ जाएगा तो हम सभी इसको आपस में बांट लेंगे इतना कहते हुए विक्रांत ने संगीता के हाथ से पेपर और पेन ले लिया दरअसल विक्रांत को कुल अस्सी हजार रूपए में मिले थे बीस हजार उसे योगेंद्र को पकड़ने के लिए मिले थे और फिर चालीस हजार उस रमेश सावरकर मर्डर केस सोल्व करने के लिए मिले थे बाकी बच्चे बीस हजार उसे महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल क्राइम ब्रांच द्वारा रमेश सावरकर के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए दिया गया था विक्रांत इन अस्सी हजार रुपयों को पूरी पुलिस टीम में डिवाइड करने की बात कर रहा था अच्छा विक्रांत तुम तो बड़े पैसे वाले हो गए हो संगीता ने विक्रांत के हाथ में पड़े पैसे के बैग को देखते हुए कहा तीन लाख रूपए भी क्यों नहीं हम लोगों के बीच बराबर डिवाइड कर देते ये भी तो तुम्हेंगेशन करते वक्त मिले थे क्यों क्यों विक्रांत ने तुरंत ही खुद अपने हाथों से मुझे ये वापस किया है. तो भला इसे मैं क्यों डिवाइड करू इस पर सिर्फ मेरा हक है समझिये आप संगीता ने हल्का चिड़ कर विक्रांत की तरफ देखा बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से उस दिन जब तुम लंच के लिए ले गए थे तब मुझे जमकर खाना ऑर्डर करके तुम्हारे पैसे बर्बाद करवाने थे <laughs> विक्रांत दास पड़ा ओ, खाने खाने की बात कर रही है आप भी संगीता मैडम चलो जब ट्रीट की ही बात है तो आज फिर से मैं आप सब लोगों को ट्रीट दे रहा हूँ सब चलो लंच पे। विक्रांत अभी रेस्टोरेंट का नाम और टाइमिंग बताने वाला था की ऑफिस के दरवाजे ऐसी एक आवाज आई आज दोपहर एक बजे सब लोग ताज रेस्टोरेंट पहुँच जाना आज का लंच मेरी तरफ ऐसी अरे चेतन सर श्रेष राव अपनी कुर्सी ऐसी उठकर चेतन के स्वागत में पहुँच गया एक एक करके सभी ऑफिस वाले चेतन के स्वागत में उसके पास पहुंच गए संगीता भी जाकर चेतन से मिली चेतन ने उसे हल्का गले से लगाते हुए कहांज उठा सीनियर ने मुझे बताया की कि यहाँ किडनेपिंग वाला केस दोबारा से शुरू हो रहा है और मेरी यहाँ जरूरत है तो फिर मैं क्या करता मुझे आना ही पड़ा लेकिन अभी इस बात को छोड़ हम दोपहर लंच पर इस बारे में बात करेंगे सब लोग दोपहर एक बजे ताज रेस्टोरेंट पहुँच जाना सभी लोग चेतन के पास पहुंचकर उसका हालचाल पूछ रहे थे लेकिन विक्रांत चुपचाप पीछे ही खड़ा रहा तभी उसके पास सुनिधि पहुंची और उसने हंसते हुए कहा वाह विक्रांत सर आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है आज आप सबको लंच पर इनवाइट करने वाले थे और आपको यहां भी कम्पिटिटर मिल गया विक्रांत सोच में पड़ गया दृश्य शक्ति के कोडवर्ड के अनुसार आज उसे पैसा मिलने वाला था और हो भी वैसा ही रहा था हर तरफ से विक्रांत को पैसों का फायदा हो रहा था लेकिन एक बात विक्रांत को समझ में नहीं आ रही थी जब वो सबके बीच पैसे बराबर डिवाइड करने की बात कर रहा था तो भला कोई उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहा था किसी को उसकी अच्छाई पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा था क्या सच में आज के जमाने में अच्छा इंसान बनकर रहना बहुत मुश्किल है विक्रांत इसी सोच के साथ वापस जाकर अपने केबिन की चेयर पर बैठ गया वो इस वक्त किडनेपिंग के केस के बारे में गहन विचार करना चाहता था लेकिन ऑफिस में हो रहे शोर की वजह ऐसी उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो बार बार अपना ध्यान केस पर लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस वक्त चेतन के साथ ऑफिस के अन्य सभी लोग बैठकर काफी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे इस वजह से यहाँ बहुत शोर हो रहा था विक्रांत बार बार अपना ध्यान केस की बारीकियों पर लगा रहा था लेकिन हसी के ठाको की वजह ऐसी उसके लिए ये करना काफी मुश्किल हो रहा था अभी विक्रांत किसी तरह से केस पर अपना ध्यान लगा ही रहा था की अचानक से कोई जोर से हंस पड़ा विक्रांत ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक दिया टेबल पीटने की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज उठी